ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ इस अधिकरण का इस पाद का अंतिम अधिकरण है अप्र, अप्रतिकालंबन अधिकरण इस अप्रतिकालंबन अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है अप्रतिकालंबन अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लें फिर भाष्यानुसार इस अधिकरण के दोनों सूत्रों का विचार हम लोग करेंगे प्रति को ब्रह्म लोकम नयति विशेष्रुते रेता ब्रह्मोपासकव नएत ब्रह्मक्रोर भेन प्रतिहफल्रवा नयती पंचाग्ने विदो नयती तत्ते तो स एनान ब्रह्म गमयती इस वाक्य में ब्रह्म पदार्थ का निर्धारण पूर्वाधिकरण से हुआ कि वो अपर ब्रह्म है ब्रह्म पदार्थ पर ब्रह्म नहीं अब अमानव पुरुष सशब्द का अर्थ है स ये नम्मा गमयेती तो गंतव्य स्वरूप का निर्धारण कर दिया गंता है उपासक एनान शब्द से ग्राह्य अरुण उपासकों को गंतव्य ब्रह्म की प्राप्ति करा रहा है अमानव पुरुष स एनान ब्रह्म गयी इसमें एनान शब्द से लिया जा रहा है ब्रह्म पदार्थ की प्राप्ति जिनको करनी है उन्हें गंताओं को उपासक जा रहे हैं और अर्चिरादि देवता उन्हें ले जा रही है तो कहा जा रहे हैं और बीच में उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं ये अर्चिरादि उसमें अंतिम है अमानव पुरुष तो बताया कि कार्य ब्रह्म को प्राप्त कराते हैं वो कार्य ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं कार्य ब्रह्म की प्राप्ति अमानव पुरुष उन्हें करा रहा है अब वो जाने वाले जो हैं, दो प्रकार के हैं प्रतिकोपासक अप्रतिकोपासक तो क्या उपासक मात्र अर्चिरादि मार्ग से जा रहे हैं तो उनमें से हर एक को यह अमानव पुरुष विद्युत लोक में आकर के ले जाएगा और कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा या कुछ उपासक विशेषों को प्राप्ति कराएगा ये संशय है तो अप्रतिकोपासकान ब्रह्मलोकम नयति अप्रतिकोपासकान ब्रह्म न नयति वा।, वा ऐसे नवामे तो जो अप्रतिकोपासक है उनको ब्रह्मलोक ले जाता है मानव पुरुष नैतिका करता है अमानव पुरुष अप्रतिक उपासकों को ले जाता है या ब्रह्मलोक नहीं ले जाता है अच्छा अप्रतिक उपासक नहीं प्रतिक उपासक है न वहां पर तो। मूल सूत्र में अप्रतिक उपासक है तो यहां है प्रतिकोपासकान तो प्रतिक उपासकों को मानव पुरुष ले जाता है ब्रह्मलोक या नहीं ले जाता है ऐसा संशय हुआ तो पूर्व पक्षी कहते हैं यहां पर तो सामान्य रूप से ये तान ये सर्वनाम का प्रयोग है ना और येतान ये, ये सरो, सरो नाम परामर्शक है जो भी उत्तरायण मार्ग से विद्युत लोक में पहुंचे हैं उन सब का परामर्शक हो जाएगा वहां विद्युत लोक से अमानव पुरुष इनको लेकर के कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा ये दान ये सामान्य श्रुति होने से पूर्व पक्षी कह रहा है इसलिए प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है कि ये तान नएत नयेत तान नयेत का कर्ता हो जाएगा अमानव पुरुष तो अमानव पुरुष इनको ले जाए इनको यानी प्रतिकोपासकों को उपासक के तरह अमानव पुरुष ले जाएगा ब्रह्म उपासकों के तरह ब्रह्म उपासक ये दृष्टांत है तो ब्रह्म उपासकों को जैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है अमानव पुरुष ऐसे प्रतीक उपासकों को भी ब्रह्म लोक की प्राप्ति अ मानव पुरुष कराएगा ये ये तान ब्रह्म उपासक तो इसका अर्थ निकलेगा कहा ऐसा क्यों तो अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्वपक्षी हेतु बताते हैं अविशेष अविशेष्रुते अविशेष श्रोते स येना ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ येना शब्द सर्वनाम है वह सामान्य रूप से उत्तरायण मार्ग से जो भी जाता है उसका परामर्शक है इसलिए उत्तरायण मार्ग से जाने वाले प्रत्येक का परामर्शक पराममर्शक यह सर्वनाम स एनान ब्रह्मगमयती इस श्रुति में प्रयुक्त होने के कारण वो है अविशेष श्रुति सामान्य श्रुति मात्र की परामर्शक श्रुति इसलिए समस्त गंताओं को उत्तरायण मार्ग से जाने वालों को कार्य ब्रह्म की प्राप्ति अमानव पुरुष कराएगा ये पूर्व पक्ष हैं द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है सिद्धांत को तान न नयती जो द्वितीय श्लोक का तृतीय पाद है तान न नयती ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है तान शब्द प्रतिकोपासकों का परामर्शक है तोतान यानि प्रतिकोपासका अमानव पुरुष ब्रह्मलोकम नये ब्रह्मलोक नहीं ले जाता है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराता ये सिद्धांती कह रहे हैं प्रतिकोपासकों को अमानव पुरुष कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराता कहा क्यों तो इसमें सिद्धांती दो हेतु बता रहे हैं एक तो ब्रह्म क्रतो तोर अभावे नज्ञानिकों तो जैसा उनका निश्चय होता है उसकी प्राप्ति कराता है शरीर छूटते समय उपासक का जैसा निश्चय होगा जिस फल को प्राप्त करने का वही फल प्राप्त कराते हैं अर्चिरादि तो प्रतीक उपासक जो हैं, उनका कार्य ब्रह्म प्राप्ति विषयक संकल्प नहीं है निश्चय नहीं है अपितु तो जो प्रतीक जिस प्रतीक में प्रवृत्त हुआ है उस प्रतीक का फल प्राप्त करने की उसकी इच्छा है उसी इच्छा से उसने प्रतिक की है तो उसका संकल्प होगा तत्त प्रतीक उपासक प्रतीक का जो फल बताया गया है अलग अलग उसमें से उसने जो उपासना की है उस उपासना के फल की प्राप्ति विषयक संकल्प उपासक शरीर छुटते समय प्रतीक का रहेगा तो वह फल उस प्रतिकासना के प्रकरण में कार्य ब्रह्मी बताया गया है जैसे सनत कुमार जी ने नारद जी को नाम ब्रह्म की उपासना से लेकर के आकाश तक की प्रतीक उपासनाएं बताई है चौदह प्रकार की और उसमें आशा तक आकाश के बाद आशा आती है शायद तो आशा तक और फिर वो की उपासना बताई है वो अंग्र उपासना है वो कार्य ब्रह्म है प्राण तो इन नाम रूपी प्रतीक की नाम से लेकर के आशा पर्यंत ये सब प्रतीक है और उन प्रतीक उपासनाओं का फल अलग अलग बताया गया है जो नाम की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है उसमें उसका फल बताया गया यावत नामनो गतम से यथा काम चारो फिर दूसरा प्रतीक बताया नाम रूपी प्रतीक से भी उत्कृष्ट वाक और वाक रूपी प्रतीक की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है जो उसे शब्द स्वातंत्र्य रूपी फल बताया गया शब्द में स्वातंत्र्य रूप फल और मन रूपी प्रतीक की ब्रह्म रूप से उपासना करने वाले को बताया गया उस प्रतीक उपासना के अनुरूप फल ऐसे अलग अलग वहां दृष्टि तो एक ही की जा रही ब्रह्म की लेकिन प्रतीक अलग अलग हो रहा है तो फल भेद भी हो रहा है इसका अर्थ है वहां पर ब्रह्म उपासना नहीं है ब्रह्म दृष्टि से नामादी आदि प्रतीकों की उपासना प्रधान नामादी है जिसकी दृष्टि की जाती है प्रतीक में वह प्रधान नहीं होता जिसमें दृष्टि की जाती है वो प्रधान होता है और प्रधान जो नामादी आदि है ये अलग अलग है अलग अलग विशेषता वाले हैं तदगत विशेषता को लेकर के प्रतीक उपासना का फल भी अलग अलग हो रहा है मानना पड़ेगा प्रतीक उपासनाएं सबकी सब ब्रह्म दृष्टि से की जा रही हैं सातवें अध्याय में बताई गई नाम में भी ब्रह्म दृष्टि है वाक में भी ब्रह्म दृष्टि है मन में भी बल में भी आशा में भी तो भी फल फलभेद क्यों हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि जिसमें दृष्टि की जा रही है ब्रह्म की जिसका ब्रह्म दृष्टि से चिंतन किया जा रहा है उसमें तारतम्य होने से प्रतीकों में फल में तारतम्य हो रहा है वैषम्य हो रहा है तो ये उन अलग अलग फलों को प्राप्त करने की जो इच्छा है अंतिम समय में संकल्प है उस संकल्प के अनुसार प्रतिकुपासक को फल मिलेगा और जो ब्रह्मोपासक है प्रतीक उपासक नहीं है ब्रह्म की ही उपासना कर रहा है प्राण उपासना वहां ब्रह्म उपासना है कार्य ब्रह्म उपासना उसमें अहंग्र उपासना है वो प्राण की तो सीधे प्राण की ही प्राप्ति फल हुआ ब्रह्म क्रतु होने से ऐसे दहर उपासना आदि में भी वह ब्रह्म उपासना होने के कारण ब्रह्म क्रतु है उपासक उसका निश्चय होता है कि उपासक शरीर को छोड़ने पर मैं ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्म को प्राप्त करूंगा ऐसा संकल्प होता है इसे कहा जाता है तत्क्रतु और तम यथा यथा उपासते तदेव होती यह श्रुति कह रही है कि उपासक शरीर छूटते समय जैसा निश्चय होगा ऐसा होगा ये तत्क्रतु न्याय को बताने वाली श्रुति है तो ब्रह्म क्रतु जिसका होगा ब्रह्म निश्चय जिसका होगा वही ब्रह्म को पाएगा और उसके संकल्प के अनुरूप ब्रह्म की प्राप्ति में ये सहयोगी बनेंगे अर्चिरादि और जिसका ब्रह्म नहीं है अभी तो ब्रह्म से अतिरिक्त नामादि के विषय में स्वातंत्र प्राप्त करने का संकल्प है उसको नामादि के स्वातंत्र की प्राप्ति जहां वो पहुंचने से होगी वहां उसे पहुंचाएंगे ये अर्चिरादि देवता वे प्रतीक उपासक और मानव पुरुष तक पहुंचेंगे ही नहीं बीच में भी ये सब लोग भी है ना उनमें से किसी न किसी लोक में पहुंचा देंगे ये माना जाएगा प्रतीक उपासक हाँ तो उनका ये जो है ये मार्ग इनमें से ही मह जन तप इत्यादि में ब्रह्मलोक ब्रह्म हाँ। तो ये भी उन्हीं के पार्षद हैं है हाँ। इसलिए ये कहते हैं कि जो राम उपासक है उनको ये ब्रह्मलोक ही साकेत लोक के रूप में प्रतीत होता है और जो शिव उपासक है उनको कैलाश रूप में कृष्ण उपासकों को गोलोक के रूप में, में प्रतीत होता है यही सब तो ये कह रहे ब्रह्म क्रतोर अभाव तो प्रतिक उपासकों का ब्रह्म प्राप्ति विषय संकल्प न होने से अमानव पुरुष उनका ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प ही न होने से ब्रह्म प्राप्ति नहीं कराएगा उनको ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक में ले जाकर के कार्य ब्रह्म तक नहीं पहुंचाएगा ये कहते हैं हाँ। लेकिन जहां सत्यलोक एक सत्यलोक है वहां नहीं पहुंचेंगे इसलिए कि सत्यलोक प्राप्ति की उनकी इच्छा नहीं है कल्प नहीं है तो वहां ब्रह्म उपासक जाएंगे और उनको वहां कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होगी जैसे भारत में विदेशी नागरिक आते हैं तो कोई जरूर नहीं कि भारत के सारे प्रांतों में घूमने का उनको परमिशन मिल जाए अनुमति मिले ऐसा कोई नहीं हमने जितने प्रांत में घूमने की अनुमति उतने में ही जा पाएंगे दूसरे प्रांतों में नहीं जा पाएंगे ऐसे प्रतीक ये जो मह तप ये तीन हैं, इनमें से किसी में रह जाते हैं सत्य लोग नहीं पहुंचता, जहां हिरण्यगर्भ रहते हैं ब्रह्मलोक के अधिपति वहां पहुंचने के लिए तो यहां से उस प्रकार का वहां का भी वीजा लेना पड़ेगा ना वो है ब्रह्म उपासना ब्रह्म क्रोतु शरीर छूटते समय हो जाता है तो माना जाता है स्टैंप लग गया वहां पहुंचने के लिए भी वहां का वीजा मिल गया वहां पहुंचेगा वो बाकी सबको नहीं तो तान न नयती ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है प्रतीक उपासकान अमानव पुरुष सत्यलोकम नयती क्यों तो कहते ब्रह्म क्रतोर ब्रह्म को प्राप्त करने का उनका संकल्प ही न होने से एक हेतु हुआ दूसरा हेतु है प्रतिकारह फल और उन्होंने जिन जिन जिन प्रतीकों की उपासना की है जिस, जिस उपासक ने नेतिक उपासना के फल में उनके द्वारा उपासित प्रतीक के अनुरूप फल का कथन हुआ है यावन नामनोगतम तावत से यथा कामचारु भवती इत्यादि से इसलिए जिस प्रतीक उपासना का जो फल श्रुति ने बताया है वो फल प्राप्त कराने में अर्चिरादि देवता सहायक होंगे न की ब्रह्म क्रतु न होने पर भी ब्रह्म प्राप्ति की उपासना न करने पर भी साधन ब्रह्म की प्राप्ति करा दे ऐसा नहीं होगा इनकी साधना के अनुरूप फल प्राप्त करने, कराने में ये सहयोग करेंगे इस अभिप्राय से कहते हैं कि प्रति का अर् फलश्रवाद प्रतीक उपासकों को उनके द्वारा उपासित प्रतीक के योग्य फल बताया गया है प्रकरण में <coughs> तो कहा यदि प्रतीक उपासकों को नहीं ले जाता ब्रह्म न होने से और प्रतीक योग्य फल श्रवण होने से अमानव पुरुष ब्रह्मलोक नहीं ले जाता यदि तो पंचाग्नि उपासना भी तो प्रतिक उपासना है वो भी ब्रह्म उपासना नहीं है दिव, ये जो लोकादि हैं, उन्हीं में अग्नि रूप से उन्हीं का अग्नि रूप से चिंतन किया है वो है वहां तो ब्रह्म दृष्टि भी नहीं है दृष्टि है नामादि में तो ब्रह्म दृष्टि है तो स्वर्ग लोकादि का जो अग्नि आदि रूप से चिंतन वो है पंचाग्नि विद्या एक दिकाख्या अग्नि है तो दूसरी पर्जन्य अग्नि तीसरी पृथ्वी अग्नि चौथा पुरुष अग्नि और पांचवा योषित अग्नि इस प्रकार ये अग्नि की दृष्टि इन पांचों में जो की गई है वो है प्रतिकोपासना और प्रतिक उपासकों को सत्य लोक की प्राप्ति अमानव पुरुष कराता है पंचाग्नि उपासना रूपी प्रतिक उपासना करने वाले उपासकों को यह श्रुति कह रही है तो यदि आप कह रहे हो कि प्रतीक उपासकों को ब्रह्म लोक की प्राप्ति नहीं होती तो पंचाग्नि उपासक कैसे जाते हैं फिर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखते हैं कि पंचाग्नि विदो पंचाग्निविदो पंचाग्नि विदह द्वितीय बहुवचन है पंचाग्नि उपासक गृहस्थों को ले जाती ले जाता है अमानव पुरुष ब्रह्मलोक क्यों तो कहते इसलिए कि वो प्रतीक उपासना होने पर भी उस प्रतिक उपासना विशेष का फल बताने के लिए श्रुति है तत्श्रुत है स एनान ब्रह्म गमयती इसमें एनान शब्द से इसको भी लेना है क्योंकि वहां पर बताया ये इमे ग्रामे ये वो तो अरण्य श्रद्धा तपयति उपासते उससे पहले वाला वाक्य है ना ये एवं आ, ये एवं विध ग्रामे ऐसा आता है कि घर में रह करके, गांव में रह करके, के घर में रह करके पंचाग्नि उपासक गृहस्थ पंचाग्नि उपासना करते हैं वे और ये इमे अरण्य श्रद्धा तप इतिपास ते अर्चिसम अभिसंभवन्ति ये पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही वाक्य आया और सो एनान ब्रह्म गमयती इसमें एनान शब्द से पंचाग्नि उपासकों को भी लेना है तो पंचाग्नि उपासकों को कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराता अमानव पुरुष ऐसा विशेष वचन होने से श्रोति होने से प्रत्यक्ष श्रोति होने से वह अगतिक गति है प्रतिक उपासक को पंचाग्नि रूपी प्रतिक को उपासक को कार्य ब्रह्म की प्राप्ति बताने वाली श्रुति की कोई अन्य गति नहीं है वो अगतिक गति कहलाती है कि अगतिक गति से उस एक प्रतिक उपासना का फल ब्रह्म की प्राप्ति बताया गया है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति तो पंचाग्नि विदो नयति तत्श्रुते ये श्रुति होने से इस प्रकार ये जो अधिकरण सार है इसका विचार पूरा हो जाता है अब ये जो इस अधिकरण का अवतरण है टीका में उसे देखिए गंतव्य निरूप्य एवं गंतव्य निरूप्य गंत्री निर्धारयती अप्रतिकेति इस प्रकार पूर्व अधिकरण से गंतव्य के स्वरूप का निर्धारण करके अब गनता का निर्धारण करते हैं कि गनता उस कार्य ब्रह्म के प्रापक कौन है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति मानव पुरुष की सहायता से किसको होगी ये बताते हैं अप्रतीक इत्यादि अधिकरण से भाष्य को देखिए स्थितम ए कार्य विषया गतिर न पर विषया कहते हैं यह स्थितम यानी निश्चितम पूर्वाधिकरण है यह निश्चित हुआ क्या के कार्य विषया गतिर कार्य विषयक गति होती है ना पर पर गति नहीं है यानी पर ब्रह्म गंतव्य नहीं है गतिपूर्वक प्राप्तव्य नहीं है कार्य ब्रह्म ही गति गतिपूर्वक प्राप्तव्य है यह निश्चय पूर्व अधिकरण से हुआ अब कहते हैं इदम इदानीम संदेहते तो इस अधिकरण में यह संदेह है उसका निराकरण करने के लिए विचार किया जा रहा है संधेह निराकरण अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण है तो जिस संदेह का निराकरण करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है ओ देह पहले बताया जा रहा है कि इदम इदान सन्दे से कि सर्वान्द्र विकार आलमान अविशेषेण अमानवरुष प्रापय ब्रम्हलोक उत का क्या अमानव पुरुष सामान्य रूप से अविशेषण ये वक है सामान्य रूप से सभी कार्य आलंबन उपासकों को ले जाएंगे ले जाएगा यह अमानव पुरुष ब्रह्मलोक में ब्रह्म की प्राप्ति कराने के लिए या का मतलब कुछ उपासक विशेषों को ही सभी उपासकों को नहीं कार्य आलम्बनान सर्वान इसमें कार्य विकार, कार्या विकार विकार कार्य है तो विकार आलम्बनान का अर्थ हुआ कार्य आलंबनान तो नाम वाक मन इत्यादि ये सब आकाश आशा कार्य ही है ना आदित्य आदि जो प्रतीक है लोकादि ये सब कार्य हैं तो कार्य में प्रतीक भी आ गया और कार्य में हिरण्यगर्भ भी आ गया समि बुद्धि उपाहित चैतन्य तो कार्य ब्रह्म तथा कार्य रूप प्रतीक इन दोनों को भी विकार शब्द से लेना विकार आलम्बनान यानी कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले तथा प्रति प्रतीक उपासना करने वाले तो प्रतीकोपासक तथा ब्रह्मोपासक इन दोनों को भी सामान्य रूप से क्या अमानव पुरुष ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराता है या इनमें से कुछ लोगों को ही प्राप्ति कराता है ब्रह्म उपासकों को मात्र और प्रतिकोपासकों को नहीं विकार आलम आलम्बनान शब्द से दोनों को लेना प्रतिकोपासक भी और ब्रह्म उपासक भी कार्य उपाधिक्रपासक भी सामान्य रूप से दोनों को भी वह प्राप्त कराएगा को को या एक को ही ये संशय हुआ इस संशय का हेतु बताते हैं टीकाकार एव एनान ब्रह्म गमयती इति अविशेष श्रुते तत्क्रतु न्यायाच यहाँ एक ये वो अधिक छपा हुआ नहीं दिख रहा मूल में भी कहीं नहीं आता ठीक है ये नान ब्रह्म टीका इतना ही मूल वाक्य हैं तो ये जो अविशेष श्रुति है सामान्य श्रुति है और विशेष श्रुति है तत्क्रतु न्याय को बताने वाली श्रुति तम यथा यथा उपास तदेव भवती ये है तत्क्रतु न्याय को बताने वाली श्रुति इसको लेकर के संशय है ये संशय का हेतु है इसलिए कहा कि सीना गमयती अविशेष्रुते तत्क्रतु न्यायाच संशय आह इति हाँ तो वो पूर्ण विराम पीछे जो है ना वो नहीं होना चाहिए तो संशय आह इदम इदानीम इत्यादि का वो अवतरण था तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष का निश्चय बताने वाले भाष्य का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में किम तावत प्राप्त भाष्य में तो जब ये संशय हैं, संशय का हेतु है तत्क्रतु और सामान्य श्रुति तो इन दो में से क्या माना जाए सामान्य रूप से प्रतीक उपासक ब्रह्म उपासक दोनों को भी कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराता है ये माना जाए या ये माना जाए कि ब्रह्म उपासकों को ही ब्रह्म की प्राप्ति करा कराता है अमानव पुरुष क्या माना जाए किम तावत प्राप्तम इससे पूछा गया ये पूछा बीच वाले जी क्या सुने मध्यस्थ ने उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं कि सर्वेशा विदुषात्र परस्मा ब्रह्मणो गति सै परस्त ब्रह्मणो अन्य पर ब्रह्म से अन्य है कार्य ब्रह्म और उस कार्य ब्रह्म विषयक जो गति है मार्ग है वह सर्वेशा एवं यदुषा विदुषा यानि उपासका नाम तो सभी उपासकों को यह परब्रह्म से अतिरिक्त कार्य ब्रह्म विषयक गति की प्राप्ति होगी अर्चिरादि मार्ग से जाने वाला जो भी है उन सब को अमानव पुरुष ले जाएगा सत्यलोक में ऐसा पूर्व पक्ष का कथन है और अपने इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए कहते हैं तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में जो अनियम अधिकरण आया उसका सिद्धांत भी बता रहे हैं अपने पक्ष में अनियम सर्वासम एव यहाँ विद्या अवतारिता इति शैलनाने अर्चिरादि गति गति मार्ग इस गुणोपस पाद में आए हुए अधिकरण से अनियम अधिकरण से ये बताया गया संशय हुआ कि क्या जिस उपासना के प्रकरण में मार्ग का वर्णन है उस उपासना का अनुष्ठान करने वाले उपासक ही अर्चरादि मार्ग से जाएंगे और अन्य नहीं या सामान्य रूप से यह अर्चिराधि मार्ग जहा कहीं भी नहीं कहा है उपासना के प्रकरण में उन सभी उपासनाओं के फल को प्राप्त करने के लिए उपासक को यह मार्ग प्राप्त होगा तो कहा गया अनियम सर्वासाम तो सर्वासाम शब्द से लेना सर्वासाम उपासना नाम अनियम सामान्य रूप से ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस उपासना के प्रकरण में अर्चरादी मार्ग कहा गया उसी उपासना का फल अर्चिराधि मार्ग से प्राप्त होगा उपासना के लिए उपासना के फल प्राप्ति के लिए अर्चिराधि ऐसा नहीं है सभी उपासना नाम। तो सभी उपासनाओं के अनुष्ठाताओं को यह सामान्य रूप से अर्चिरादि मार्ग प्राप्त होता है ऐसा अनियम अधिकरण में आप आपने सिद्धांत कहते हैं इत्यत्र एव एसा अवतारिता बतायात्र एशा अंतरेश अर्चिरादि अर्चिरादि मार्ग तो अर्चिरादी मार्ग को विद्यांतर में भी का मतलब सभी उपासनाओं में भी अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति आपने दिखाई है उपासक को इसलिए जब वो अर्चिरादि मार्ग से जाएगा तो मानना चाहिए कि सभी को सामान्य रूप से वह मार्ग प्राप्त होगा क्या नाम वो एक ही फल प्राप्त होगा अमानव पुरुष अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा जिसने जिस जिसको भी अर्चिराधि देवताओं ने इस उपासक शरीर से निकलने के बाद ऋषु किया है वह सब के सब बीच में न छोड़ करके अंतिम तक ले जाएंगे ऐसा माना जा ये उपासक ने क्या नाम पूर्व पक्ष ने कहा अविध सिद्धांत का अवतरण है एवं प्राप्ते प्रत्याह अप्रतिकालम मनान इति तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर वेद व्यास जी पूर्व पक्ष का प्रत्याख्यान करते हैं खंडन करते हैं निराकरण करते हैं अप्रतिकालम अप्रतिकालंबन इत्यादि से टीकाकार पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांत मत में क्या फलभेद होगा उसे बताते हैं अनियम अधिकरण तत्व अन्यत्र सर्वोपास का नाम मार्गोपसंहार उक्ता अनियम अधिकरण है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का अधिकरण गुणोपसंहार पाद कहलाता है तीसरे अध्याय का तीसरा पाद तो वहां पर अनियम से यानी साधा सामान्य रूप से निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी को छोड़कर बाकी सब ब्रह्म उपासकों के लिए अर्चिरादि मार्ग का उपसंहार बताया है कि सभी सगुण ब्रह्म उपासक और प्रतीक उपासक उपासक मात्र जाएंगे अर्चिरादि मार्ग से ऐसा बताया है। और कहते हैं इदानी मार्गो न विकार इति अप्रतीकूपासकागो नर्वेशभयथ भावोक्त पूरेक्त विरोध हैं और इस अधिकरण में यदि आप ये कहोगे कि जो प्रतीक उपासक नहीं है अप्रतिक उपासक है मतलब ब्रह्म उपासक है उन्हीं को ये अर्थिरादि मार्ग प्राप्त होगा न सर्वेशां विकार उपासका नाम तो सभी विकार उपासक यानी कार्य उपासक को ये प्राप्त नहीं होगा तो ब्रह्म उपासक से अतिरिक्त विकार उपासकों में कौन बच गए प्रतिक उपासक तो प्रतीक तो प्रतिकुपा, इसलिए प्रतीक उपासकों को अर्चिरादि मार्ग प्राप्त नहीं होगा ऐसा यदि इस अधिकरण में आप कहोगे तो इस प्रकार का उभयता भाव स्वीकार करोगे उभयता भाव हुआ ब्रह्म उपासक को ब्रह्म की प्राप्ति होगी प्रतिक उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी ये हुआ उभय भाव और इस प्रकार का उभय भाव इस अधिकरण में बताओगे यदि तो क्या होगा पुरोक्त विरोध्यात पहले जो बताया गया कि सामान्य रूप से सब के सब अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं उपासक मात्र अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त करते हैं ये जो पहले आपने ही कहा आपके ही पूर्व कथन के साथ विरोध होगा पूर्वापर विरोध नामक दोष आपके कथन में होगा इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ विरोध होगा उभय था भाव इस अधिकरण में स्वीकार करने पर इसलिए माना जा कि समस्त उपासक अमानव पुरुष के द्वारा कार्य ब्रह्म तक ले जाया जाता है तब तो ये उभय भाव नहीं होगा नहीं तो उभय भाव होगा और उभय भाव स्वीकार करोगे तो एक जगह तो आप ही आपके वाक्य से कह रहे हो कि अर्चिरादि मार्ग सबको प्राप्त होता है और दूसरे जगह कह रहे हों कि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म उपासकों को मात्र होगी प्रतीक उपासकों को नहीं होगी तो ये उभय भाव मानने से पर विरोध नामक दोष आपके कथन में उपस्थित होगा ये पूर्व पक्षी ने कहा तस्मात उपासक मात्रस्य उत्तर मार्ग सिद्धि इसलिए उपासक मात्र को उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता है यह माना जाए, यह पूर्व पक्ष के मत में फल है और सिद्धांतु उभयथा भाव सिद्धि तो सिद्धांत मत में फल है वह था भाव की सिद्धि निश्चय यानी कार्य ब्रह्म की प्राप्ति इन्हीं को होगी ब्रह्म उपासकों को ही प्रतीक उपासकों को नहीं होगी ये वह था भाव का निश्चय सिद्धांत मत में फल है तो था भाव मान्य पर पूर्वापर विरोध नामक जो दोष बता रहे थे पूर्व पक्षी उसका तो निराकरण आएगा सूत्र तथा तो भाष्य में तो अब सूत्र को देखिए अ प्रतिकाल नयती बादरायण दोषा अति मना नयतीय उभयथ दोषा उभय तत्क्रतुस् तो अप्रतीकाल इति बादराय आचार्य मनते ऐसे लगाना कि उपासक मात्र को नहीं ले जाता अमान पुरुषो कार्य ब्रह्मतक केवल जो प्रत्येक उपासक नहीं है अप्रतिकोपालंबन इसमें प्रतिकाल शब्द का अर्थ है प्रतिकोपासक और न प्रतिकाल बनाह अप्रतिकालंबना तान अप्रतिकालंबन ऐसा करिए नुष सम अप्रतिकालंबनान तो शब्द का अर्थ निकलेगा जो प्रतीक उपासक नहीं है अपितु ब्रह्म उपासक है उपासक तो है लेकिन प्रतीक उपासक नहीं है तो दो ही उपासना होती है, तो प्रतिक उपासना या ब्रह्म उपासना तो प्रतीक उपासक नहीं है का अर्थ निकला अप्रतिकाल का जो ब्रह्म उपासक है उन ब्रह्म उपासकों को ही बादरायण क्या ना अमानव पुरुष नयति ब्रह्मलोकम इति आचार्य बारायण मन्य थे ऐसा आचार्य बादरायण मानते हैं आचार्य बादरायण का ऐसा मानना है ये करता है इति उभयथा ऐसे जोड़ देना उभयथा था में उधर करिए इति उभयथा यानी उभयथा भाव आचार्य बादराय बाधरायण स्वीकार करता है उभयथा था मानते हैं जो ब्रह्म उपासक है उनको अमानव पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा और प्रतिक उपासकों को नहीं प्राप्ति होगी ब्रह्म की ऐसा उभयथा भाव आचार्य पादराय मानते हैं तो कहते उभयथा भाव मानने पर पूर्वापर विरोध नामक जो दोष बताया था उसका क्या होगा तो कहते हैं वो दोष नहीं है अदोषात का मतलब अविरोधात् अदोषात का अर्थ विरोध न होने से पूर्वापर विरोध नामक दोष न होने से वहां पर तो इतना मात्र कहा है कि ब्रह्म उपासक तो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे इसमें तो कोई विरोध ही नहीं सिद्धांति का मानते ही है संशय हुआ कि प्रतिकूपासक उत्तरायण मार्ग से जाएंगे कि नहीं जाएंगे क्योंकि तीन ही मार्ग हैं अज्ञानी को प्राप्त होने वाले दक्षिणायन मार्ग उत्तरायण मार्ग और जायसोम्रियश्व तो उसमें से उत्तरायण मार्ग से यदि नहीं जाएंगे तो कर्मी मात्र जाते हैं दक्षिणायन मार्ग से और पापी जाते हैं जाय सोम्रियस्व मार्ग से तो ये प्रतीक तो पापी न होने से जाय सोम्रियव तृतीय मार्ग प्राप्त नहीं होगा उनको और केवल कर्मी नहीं है उपासक भी है इसलिए केवल कर्मी को प्राप्त होने वाला जो मार्ग है उससे भी वो नहीं जाएगा और ब्रह्म ज्ञानी है नहीं कि उसको मार्ग की जरूरत ही नहीं है तो फिर प्रतीक के लिए कौन सा मार्ग होगा चौथा मार्ग है ही नहीं तो ये कहा कि और प्रतिक के प्रकरण में कहा भी नहीं गया पंचाग्नि को छोड़कर के बाकी प्रतीक में तो ये कहा कि वहां जो उत्तरायण मार्ग का वर्णन जिस प्रकरण में है वहां से सारे उपासना के प्रकरण में मार्ग का उपसंहार करना उत्तरायण मार्ग का और उपासक मात्र को उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होगी इतना मात्र कहा उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होगी अर्चिराधि मार्ग की लेकिन ये नहीं कहा वहां पर अनियम अधिकरण में कि तिवाहिक देवताओं में जो अंतिम अतिवाहिक है अमानव पुरुष विद्युत लोक में पहुंचे हुए प्रतिकूपासकों को भी विद्युत लोक में आकर के ले जाएगा आगे ब्रह्मलोक में यह तो नहीं कहा कहाम अधिकरण में यह नहीं कहा गया इतना मात्र कहा गया कि वो भी अर्चिरादि मार्ग से जाएंगे प्रतिकूपासक भी ब्रह्मोपासक प्रतीक उपासक दोनों भी अर्चिराधि मार्ग से जाएंगे लेकिन अमानव पुरुष सभी प्रतीक को ले जाएगा कार्य ब्रह्म तक यह वहां नहीं कहा गया और यहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रतिकूपासक को अमानव पुरुष विद्युत लोक में आने के बाद बताएगा कि अपनी अपना अपना अपना पासपोर्ट निकालो दिखा दो और जिनके जिनके पास में वो सत्य लोग पहुंचाने का स्टैम्प लगा हुआ है उनको उनको कहेगा कि हमारे विमान में बैठ लो वो बोर्डिंग पास भी तो होना चाहिए ना तो ओ अमानव पुरुष जिस विमान को चलाते हैं सत्य लोग तक पहुंचाने वाले उस विमान में बैठने के लिए बोर्डिंग पास मिलती है ब्रह्म उपासकों को ब्रह्म उपासना करना ही बोर्डिंग पास प्राप्त करना जैसा तो वो तो हुआ नहीं तो उनको फिर वहीं छोड़ देगा वहां से वे आ, कुछ विद्युत लोक में रहेंगे कुछ उससे पहले भी रहेंगे उपासना के तारतम्य को लेकर के गए तो अर्चिरादि मार्ग से और वो भी भोग भूमि यहां तत्त लोक निवासी की दृष्टि से तो अर्ची से लेकर के वहां विद्युत लोक तक के जो लोक हैं, प्रतिक उपासकों को उनमें से कोई ना कोई लोक प्राप्त होगा उसमें रहेंगे और अमानव पुरुष सत्यलोक में ले जाएगा ब्रह्म उपासकों को और प्रत्येक उपासकों में भी श्रुति कह रही है विशेष वचन है इसलिए अग्नि पंचाग्नि उपासकों को भी अमानव पुरुष ले जाएगा प्रत्यक्ष श्रुति होने के कारण प्रतिकुपासकों में पंचाग्नि उपासकों को बताया है ऐसे कहीं किसी शाखांतर में भी यदि होगा पंचाग्नि उपासक से अतिरिक्त प्रतीक उपासना करने वाले को भी सत्यलोक की प्राप्ति बताने वाला कोई प्रत्यक्ष श्रुति वचन तो वो उपासक भी जाएगा लेकिन होता तो भाष्यकर भगवान और व्यास जी जरूर लिखते पंचाग्नि विद्या का मात्र लिखा है इसलिए प्रत्येक उपासकों में केवल पंचाग्नि उपासक मात्र जाते हैं ये अर्थ निकलेगा तो इसलिए कहते उभय था यानी अर्चरादि मार्ग से तो जा रहे हैं सभी के सभी इतना मात्र अनियम अधिकरण का सिद्धांत है और इस अधिकरण में उभयथा भाव इस प्रकार का बताया जा रहा है कि अर्चरादि मार्ग से जाने वाले में से दो प्रकार हो जाते हैं प्रतीक और ब्रह्म उपासक उसमें से ब्रह्म उपासक अमानव पुरुष के द्वारा सत्य लोक तक ले जाए जाते हैं और प्रतीक उपासक यही बीच में विद्युत लोक तक के लोकों में रह जाता है वहां के नागरिक बन करके ये हो जाएगा इस प्रकार का उभयथा भाव मानने पर भी अदोषात यानी पूर्वा पर विरोधा भावात्वा पर कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि उनको भी अर्चिरादि मार्ग का हम निषेध नहीं कर रहे हैं विरोध तो तब होगा कि अनियम अधिकरण ने उनको अर्चिरादी मार्ग बताया और यहां पर उनको अर्चिरादी मार्ग का निषेध करते हैं तब तो पूर्वा पर विरोध नामक दोष आता लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए उभय भाव स्वीकार करने पर भी कोई विरोध नहीं है ये से बताया गया और तत्क्रतुश्च ये जो उभय भाव इस अधिकरण में हम स्वीकार कर रहे हैं इसके निर्दोष ताका ज्ञापक एक तत्क्रतु न्याय भी है वो विशेष न्याय है विशेष श्रुति के द्वारा बताया गया तम यथा यथा उपासकते तदेव भवती इस श्रुति के आधार पर ये निश्चित होगा कि तत्क्रतु न्याय उसके आधार पर यह हो जाएगा क्या क्या नाम ब्रह्म उपासकों का ब्रह्म क्रतु हैं इसलिए उनको ब्रह्म की प्राप्ति प्रति प्रतिकोपासकों का ब्रह्म क्रतु न होने से उन्हें जिस फल का निश्चय है वह फल जिस लोक में इस बीच, बीच वाले लोगों में होता है वहां तक पहुंचाया जाएगा ये मात्र होगा इसलिए तत्क्रतु न्याय भी उभयता भाव का संपोषक है ये तत्क्रतु न्याय इससे इस बताया गया इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं भाष्य में अप्रतिकालम बना इत्यादि का अर्थ करते हुए इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल